गुड मॉर्निंग आप सभी को गुड मॉर्निंग राजस्थान गुड मॉर्निंग गुजरात गुड मॉर्निंग सारी दुनिया को जी हाँ नई किरण सोमवार का दिन है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही यादगार और सुंदर बनाते हैं और आशा करता हूँ आप सभी जग गए होंगे अगर नहीं जगे हो तो ज़रूर जग जाइए आंखें खोलिए और <laughs> जी हाँ सुस्ती को बगाइए और थोड़ा सा आसमान की तरफ जरूर देखिए खिड़की खोलिए और आइए आंगन में आंगन में आकर थोड़ा सा अपने चारों तरफ देखिए बहुत ही सुंदर वातावरण है बहुत ही कूल है और चारों तरफ जो है एक बहुत ही सुंदर वातावरण बन चुका है बहुत ही फ्रेश हवा आपका इंतज़ार कर रहा है आपके लिए जो है सेहत का जो है एक टॉनिक के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप उस को को लीजिए और हमारे रेडियो सुनिए <laughs> सभी बिल्कुल जगे होंगे और मेरी आवाज के साथ आप अपने आप को जोड़ पा रहे हैं तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से दो खास मेहमान भी पहुंचे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे उनको देखकर और आज हम उनको सुनेंगे भी तो हमारे साथ हैं नीलेष जी और फिर तुषार जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और दोनों आईटी जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर हो रहा है उसमें आए हुए हैं और साथ ही साथ वो महाराष्ट्र में अपना जो है विशेष अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं नीलेष जी, जी जो है टूरिज़्म के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं टूरिज़्म के लिए उन्होंने काम किया है टूरिज़म में खास करके जैसे किसानों के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में वो काम कर रहे हैं टूरिज़्म गार्डन की जो एक कॉन्सेप्ट है नया जो है उसमें किसानों के लिए बहुत बेनिफिट होगा उसके बारे में वो हम उनसे सुनेंगे और इसके साथ तुषार जी जो है डिज़ाइनर हैं तो, आ, तो भी वो भी फ्रामर, फार्मर फार्मर हैं तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से नीलेश एन तुषार जी का बहुत बहुत स्वागत है नई किरण में नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप बहुत बढ़िया ओम शांति <laughs> ओम शांति जी जैसे कि अभी बात हो रही है फार्मर के बारे में जी जी, जी। तो मैं जैविक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम बोल सकते हैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ और उसका कंसल्टेशन मीन्स मार्गदर्शन भी करता हूँ बहुत बढ़िया हो और इसमें मैं मै नीलेश सर हमारे जो हवा जो हमारे साथ बैठे हैं वो एग्रो टूरिज्म में काम करते है एग्रो टूरिज्म मीन्स एग्रो टूरिज्म एग्रीकल्चर में टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हम लोग इस विषय को लेके चलते हैं अच्छा अच्छा दोनों साथ में मिल करते हैं कि अलग अलग साथ में मिल करते हैं अच्छा और काफी अच्छा। प्रोजेक्ट अलग अलग भी चल रहे है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आई हम लोग नीले जी आप भी अपने बारे में बताइए नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मार्निंग Uh, मेरा नाम नीलेश है मैं बाई प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ <laughs> तो मैं कुछ सालों से आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहा हूँ करीबन पंद्रह साल से तो लास्ट तीन साल से मैं भारत में जो कृषि की जो परिस्थिति है उसको देख के आ, किसानों के लिए मैं काम करता हूँ <laughs> जिसको हम बोलते हैं कृषि टूरिज्म और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्री टूरिज्म <laughs> एक किसानों के लिए उनका इनकम सोर्स डबल करने का एक माध्यम है इसमें कई चीजें होती है जिसमें आज के रेट में छोटे छोटे बच्चे को कृषि कैसा होता है ये पता नहीं है हुँ, हुँ, तो यहाँ से बच्चों का कृषि कैसी होती है और कृषि में क्या क्या काम होते हैं वो सीखने को मिलता है और इसके साथ जो टूरिस्ट आता है वहाँ पे तो एक किसान को इनकम का एक सोर्स भी वहाँ पे मिल जाता है बहुत बढ़िया नीलेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाई अगर सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर आप काम कर रहे हैं और बहुत सारे सिख किसानों को आप इसके बारे में बता भी रहे हैं और मैं चाहूँगा हमारे राजस्थान के किसान जो इस वक्त जगे हुए हैं और बिल्कुल आपको सुन रहे हैं तो उन्हें भी एक अच्छी जो है बात सवेरे सवेरे खुशखबरी मिल रही है कि एग्रो टूरिज़म एक कॉन्सेप्ट लेकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें जो है हमारा इनकम तो हो जाता है ज़्यादा लेकिन इसके साथ एक नाम भी हो जाता है और हम लोग सरकार का जो काम है उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमारा जो है एक छोटा सा कदम आगे बढ़ता है तो इसमें जो है ऑलराउंड हेल्थ मैं कह सकता हूं पूरा ही हम जो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों ही चीजें हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है एग्रो टूरिज्म इसके बारे में हम लोग सुनेंगे और हमारे एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हेलो जी नमस्कार नमस्कार जी और हमारे दो मेहमान है जो मिलित जी तुषार जी दूसरे तुषार जी तुषार जी हाँ तो सर जी नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग और सात बजे से खेत में आ गया हूँ सर अरे क्या बात क्या है बात ये <laughs> जो, जो तो मुझे बहुत अच्छा लगा बात सुनने में क्या बात है और सर हमारे यहाँ तो जो गुजरात के है अम्बाजी से पच्चीस किलोमीटर पड़ता है इधर अम्बाजी से आपका पच्चीस किलोमीटर है जी जी मक्का की खेती की है सर और okay. आ, दिवेला है नहीं। लेकिन बारिश होता आने से दिवेला तो ये सब ए ए चले गए क्योंकि बार बार बारिश आती थी तो वो थे लेकिन वो तो नहीं हुए और मक्का अच्छे है और कपास की खेती रहा अच्छा दोनों अच्छा है हाँ हाँ हाँ हाँ दोनों अच्छा है सर अच्छा और अ इस साल बाद बारिश बहुत आई अच्छी आई कल भी आई थी तो गेहूँ की खेती भी वो मक्का निकाल के गेहूँ की खेती है है वो अब ये होगा तो <laughs> मिले <थी, laughs> से, मिले जी से थोड़ा बात जी जी जी का जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किसान हो और सिलाई का काम भी करता हूँ खेती है बढ़िया और कुआ है तो मोटर है लाइट और पानी पड़ा है और दो कुए है तो ये करते हैं खेती लेकिन भागीदार के पास पार्टनरशिप में है। ओके, ओके पार्टनरशिप में हा, हा, हा। तो वो करते हैं सभी हमारे हमको देना पड़ता है ओके और पूरा ध्यान भी रखना पड़ा खाद वगैरह ला देना पड़ता है वो करते हैं हमारे यहाँ आदिवासी विस्तार है सब आसपास वैसे भाई मिल जाते हैं उनका भी चलता है और हमारा भी चलता है <laughs> <laughs> जी सर और पूरा प्रोग्राम सुनूंगा और वही पीछे में बात भी करूंगा ओके okay, okay. थे? ओके धन्यवाद जी ठीक है ठीक है धन्यवाद शुक्रिया आदे, आदे। आप सुना है रेडमो वन 90.4 एफएम चलिए थे कंचन बाई जो हमबाजी से 25 किलोमीटर इनका जो है खेत है घर है जो मंडाली नाम का एरिया है वहां पर ये रहते हैं और खेती भी कर रहे हैं तो सवेरे से सात बजे ही किसान जो है कंचन बाई जो है खेती में चले गए तो किसान है तो सात बजे छः बजे जल्दी ही जाते हैं और सवेरे सवेरे जो है खेती में घूमना और काम करना ये हमारे लिए एक तो खेती का जो काम है वो भी हो जाता है और हमारा सेहत भी अच्छा रहता है तो प्योर ऑक्सीजन आपको मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है और आज के समय में हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता क्योंकि हम लोग आठ बजे तो उठ जाते हैं और फिर नौ बजे ऑफिस में चले जाते हैं तब तक तो धूप आ जाती है तो वो जो सेहत के लिए जो हमारे हेल्थ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाते तो इसलिए हमारा बीमार होने का जो रेज़ है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बहुत लोग बीमार इस वजह से भी होते हैं तो आइए आशा करता हूँ आप सभी इन्जॉय कर रहे हैं सवेरे सवेरे उठ गए होंगे और कंचन भाई से बातें करके अच्छा लगा एग्रो टूरिज्म के बारे में हम लोग नीनेश जी से जानेंगे और तुषार जी भी उनके साथ यही काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग उनसे ज़रूर सुनना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि एग्रो टूरिज़म को जैसे कि अभी शुरू करना है किसी को समझो जैसे कंचन भाई की बात ले लो पार्टनरशिप में इनके पास अच्छी ज़मीन भी है और आदिवासी बेल्ट है तो मिलजुल के ये लोग काम करना चाहेंगे और करते भी हैं तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे किस तरह से वो एग्रो टूरिज़म के लिए अगर तैयार है तो क्या करना चाहिए उन्हें थोड़ा सा बताइए नमस्ते मित्रों यदि आपको एग्रो टूरिज़म सेंटर चालू करना है तो आप सिटी से कोई भी 60-70 किलोमीटर रेडियस में आप आपका ज़मीन सिलेक्ट कर सकते हैं कम से कम ढाई एकड़ ज़मीन होना जरूरी है ऐसा कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं लेकिन आपके पास एक एकड़ भी है और आजू बाजू के किसान आपके साथ है तो आप उनका भी खेती इसमें जोड़ सकते हैं तो एग्रीटूरिज्म है। सेंटर करते टाइम आपको एक तो थोड़ा सा रोड होना चाहिए जहाँ पे टूरिस्ट आपके पास आ सके तो इसमें मैं कुछ आपको एक्टिविटी आप जिसमें आप कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ एग्री की खासियत है कि यहाँ पर तीन जनरेशन एक साथ आ सकती है आज ऐसा कोई भारत में प्लेस नहीं बचा है कि जहाँ पे तीन लोग एक साथ टूरिज्म के लिए जा सकते हैं जिसमें दादा उनका बेटा और पोत्रा जिसको ग्रैंड ग्रैंडसन वगैरह बोलते हैं क्योंकि इसमें तीनों के इंटरेस्ट की, की चीज़ें होती है तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसके सबसे पहले तो चार फायदे हैं सबसे पहला तो किसान की आमदनी बढ़ती है दूसरा है कि वो जो लोकल आजू बाजू का एरिया है उनका इनकम सोर्स बढ़ता है तीसरा है पूरा गाँव जो है वो भारत के नक्शे पे आ जाता है क्योंकि लोग टूरिज़्म है तो लोग आते हैं अल्टीमेटली अपना भारत का डेवलपमेंट हो जाता है नहीं, नहीं। तो इसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं जिसमें आ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके खेती में आ, कोई एक ही टाइप का क्रॉप हो लोग आपके पास जब देखने आएंगे तो आप मल्टीपल टाइप का प्लानेशन कीजिए फार्मिंग फार्मिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसमें कम पानी वाला खेती ज़्यादा पानी वाला खेती है उसमें आप ऑर्गेनिक के साथ उसको जोड़ दो हम जैसा जैविक खेती बोलते हैं क्योंकि आजकल लोगों को देखने को मिलते नहीं, नहीं। और आजकल कर खास करके जो शहरी भाग में जो बच्चे रहते हैं उनको मूंगफली जिसको हम ग्राउंड नोट बोलते हैं जमीन के नीचे लगता है या ऊपर लगता है छोटी छोटी चीज़ों का भी नॉलेज नहीं है तो वो एग्रीटोजम में हम उनका डिस्प्ले अलग अलग करते हैं फिर सेकेंड है कि फार्म टूर नाम का जो कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे बच्चे अपने पिता के साथ आते पूरा खेती को समझते पूरा दिन भर तो उससे क्या होता है कि खेती के तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा बढ़ सकता है सही और सही, सही उम्र में यदि बच्चे को खेती समझ में आएगा तो वो काफ़ी आके हद तक उसको लेके जा सकता है फिर उसके अलावा आप खेती में जैसे अलग अलग इनकम के सोर्स है फ्लावर्स लगा सकते हैं वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है फिर लोग आपके पास जब आएंगे तो खाना भी खाएंगे तो आप उनको एकदम लोकल लेवल का जिसको दाल चावल बोल सकते हैं या कुछ ट्रेडिशनल खाना जिसको बोलते हैं में तो दाल बाटी है तो लोग आते हैं तो आपको कोई फाइव स्टार रेस्टोरेंट नहीं बनाना है, एक ट्रेडिशनल सेटअप करना है <laughs> फिर कभी कभी उसके आगे फिर लोग रहने भी आते हैं आपके यहाँ पे क्योंकि वन डे टूर है तो आप मिट्टी के घर में लोगों को रहना पसंद आता है ऐसे सब छोटी छोटी चीजें साइंस और आप आर्ट का कॉम्बिनेशन करके ऐसे सेंटर्स को आप बना सकते हैं ओके ओके निली जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन को तो उन्हें एग्रो टूरिज़म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही शॉर्ट में आपने बता दिया शायद इस बात से वो बिल्कुल सहमत होंगे और तुषार जी मैं भी चाहूँगा कि आप भी थोड़ी बातें बताइए दर्शकों को मेरा नमस्कार नमस्कार जैसे कि अभी मैं शुरुआत करूँगा जैसे हमारे अभी खेती कर रहे जो हमारे किसान हैं रासायनिक उर्वरकों का और खाद का इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी जमीन तो बंजर होती जा रही है लेकिन जो स्वास्थ्य है वो, वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है दोनों चीज़ें। जैसे कि हाँ। इसकी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है और शुरुआत बोल सकते हैं, पंजाब में हो गई है हुँ, हुँ, हुँ। अभी आपको किसानों को समझ में आ रहा है किवरकों उरुणक, से रासायनिक उर्वरकों से जीवन भी नुकसान हो रहा है तो हमें उसका ध्यान रख के हमारे जमीन का हम धरती माता बोलते हैं उसको हमारी धरती माता का और हमारे शरीर का ध्यान रखते हुए हमें जैविक खेती ऑर्गेनिक खेती शुरू करनी है और ये बहुत ही आसान खेती है एक्चुअली कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यह खेती लॉस में आती है नुकसान में आती है किसी को इसके बारे में कैसे शुरुआत करना है कुछ पता, पता नहीं, नहीं है नहीं हाँ तो इस इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे जैविक खेती के ऑर्गेनिक खेती के जो मूलभूत आधार है हमारे माइक्रोब्स है जो जिसको हम जीवाणु बोलते हैं उसके बाद कार्बन है कार्बन अगर हम बढ़ाएंगे जमीन में तो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी और हमारी जमीन की उर्वरकता भी बढ़ेगी जी जी जी हेलो हेलो नमस्कार सर नमस्कार तो जी नमस्कार थोड़ा रेडियो से दूर आ जाइए बताइए है थोड़ा ज़्यादा घर में तो हाँ बेटी आ रही है अहमदाबाद ऐसी और छोटे छोटे भी है अच्छा अच्छा गया। तो <laughs> बहुत अच्छे है, आप अच्छे है और बात अच्छा लगा क्यूँकी सुबह सुबह हम जो घूमने जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिला पहले तो हम पाँच बजे उठ के चले जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम से रहा लेकिन हम चपात में जो घूमने जाते थे बाहर तो अच्छा जाता जी जी, तो अच्छा जी ही रहता जी, है सुबह सुबह में तो हम बाहर जाते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है स्वास्थ्य रहता है और पूरा दिन हमारा ऐसा जाता है कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता थकावट भी नहीं होती और आराम से पूरा दिन गुजार देते है और आपके साथ जो मेहमान भी आए है तो <laughs> हमारा बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार है नमस्कार नमस्कार जी तुषार जी हैं महाराष्ट्र से आए हुए हैं सर नमस्कार आपको बहुत बहुत बहुत नमस्ते जी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और हमारे जो रेडी तो एक एक जो नए नए मेहमान आते हैं तो हमारे कुछ न कुछ तो हमको अच्छी जानकारी मिलती है और कहीं न कहीं कुछ अच्छा ही न्याय मिलता है कहीं तो पता भी चाल चल जाता है खेती के बारे में क्योंकि हमारा तो खेती है नहीं हम तो सिलाई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी हम पहले के छोटे थे सब हम खेती में जाते थे दोस्तों के साथ और कई जानकारी भी है लेकिन पहले जो हल चलाते थे इसके बाद तो हम जाते थे और खेत में जो खेड़ी थे जो खेती के जाते थे तो अनुभव तो है थोड़ा लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है तो अच्छा अच्छी बात बता रहे हैं शिक्षक को बहुत बहुत धन्यवाद तो तो शुक्रिया तो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार नमस्कार तो आइये तुषार जी से हम नम� लोग को फिर सुनेंगे की किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं जैसे आप बता रहे थे केमिकल फर्टिलाईजर करने से उसका सेहत का और भूमि बंजर होती जा रही है इसके लिए अल्टरनेट हमारा यही है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं अब बात आती है कि इसका नॉलेज की कमी के कारण कई ब्रांतियाँ हैं लोगों को कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें बहुत मेहनत है इसमें बहुत पैसा है फिर होता नहीं है ऐसा ऐसे कई ब्रांतियाँ हैं वो सारी ब्रांतियाँ अगर उनकी टूट जाती है और एक ज्ञान के आधार से वो करना शुरू कर देते तो शायद फिर से हम लोग नई शुरुआत कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मैं मेरा नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि कुछ किसानों को मुझे फोन करके पूछना रहे जो भी उनको मुझे रहा दिखा सकता हूँ मैं उनको खेती के लिए मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट करूँगा तो इसमें सबसे पहले तो हमें खेती करने के लिए हमारे पास देसी गाय जो हमारे इंडिजिनियस जो गाय होती है वो चाहिए हमारे पास अगर एक गाय एक गाय भी अगर होगी तो उसके हम जो उसका पंचगवे निकलता है गोबर गोमूत्र दूध दही छाछ वगैरह जो भी होता है घी होता है इससे हम कम से कम पाँच अकड़ की खेती कर सकते हैं बहुत बढ़िया। है। आराम से और इससे हमारा काफ़ी जो हम इनपुट यानी जो हम बोलते हैं ना खाद उर्वरक वगैरह यूज करते हैं वो हमारा पूरा खर्चा बच जाता है और इसमें हम एडिशन जैसे कि हमारी जो मेथड है कार्बन को बढ़ाना है न्यूट्रिशन सॉइल में देना है ताकि हम रासायनिक तो यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन जो रासायनिक तरीके से हम जो न्यूट्रीशन देते हैं जो भी हमारे जो माइक्रो न्यूट्रंस और जो भी रहते हैं तो उसे हमें जैविक तरीके से देना है और जैविक तरीके से उसको कैसे देना है उसकी हमारी कुछ मेथडोलॉजी है उसके बाद हम जैसे कि आपको बता रहे गाय का गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं वैसे हमारी जो मेडिसिन है हर्बल मेडिसिन है जो हमारे हर्बल पेड़ पौधे हमारे आसपास ही होते हैं उसका भी हम बहुत अच्छी तरह से जो पेस्ट कंट्रोलर और न्यूट्रिशन देने में उसका काफ़ी अच्छा हम यूज़ करते हैं जी तुषार जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आगे हम लोग सुनेंगे तुषार जी और नीलेश जी को और जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है तो एक एनर्जी लेवल जो है हमको रिसीव करने का एक मौका है तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाऊँगा आदि योगी का कैलाश कैर का एक बहुत ही खूबसूरत ये गीत है जिसमें हमें जो है शक्ति किस तरह से आपके अंदर आती है वो एक भाव इसमें प्रकट किया गया है चलिए उस गीत को सुनते हैं उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुनाए हैं रेड 90.4 एफएम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करो dor chura chura po नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी नई ना किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और उतरे मुझमें आदि योगी ये जो गीत है कहीं ना कहीं आप जो है आ, खुले आसमान की तरफ अपने हाथ खोल कर देखते जाएंगे तो उस आदि शक्ति की जो है एनर्जी आपके पास आ जाती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है तो शायद आपने इन चीज़ों को अनुभव किया होगा तो आप आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं नीलेष जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को नीलेश और तुषार जी हमारे साथ हैं एग्रो टूरिज़म का कॉन्सेप्ट लेके अपना काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हरियाणा इन जगह पे उनका जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हलो जी नमस्कार नमस्कार जी कंचन भाई बोल कंचन तो भाई बोलिए कैसे जी ने और नीले जी ने बहुत अच्छी बात है जी, जी जी जी जो गोबर का खाद हुँ, और रासायनिक खाद की बात बताई तो मैं बताता हूँ की हमारे घर जो हम पशुपालन भी करते हैं दो तो बैंस है और एक गाय है तो सुबह में हरा गा लेने के लिए आ जाना पड़ता है बारिश का कोई पता नहीं चलता है। तो तो अभी हम काट रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे तो ये सभी करना पड़ता है सुबह सुबह नहीं सर और जो दूध दे या ना दे पशु लेकिन खिलाना तो पड़ता है और जो गोबर होता है वो हम गाँव के पास खड्डा किया है अच्छा अच्छा और खड्डे में डालते है तो गर्मी के ऋतु में जो है न वो निकाल के से एक खेत में डालते है तो ये उपयोग हम करते है गोबर का रासायन का उपयोग और रासायनिक तो क्या है सर ये भागीदार आस पास वाले डालते हैं ना खेतों में तो बोलता है कि भाई आप क्यों नहीं लाते ये सब डालते हैं तो मस्ता ऐसा आएगा बैठेगा भी बहुत भरपूर आएगी तो हम भी थोड़े इसको मनाने के लिए वो करते हैं कि हमने गोबर का खाद डाला है ना फिर लो एक बुरा लाते है तो ये थोड़ा ये करना पड़ता है मुझे भी ये रासायनिक खाद तो मुझे भी ये है सर इसे अच्छा नहीं।, नहीं है ये नहीं आँँगा। इसमें क्या है हम खाते हैं नाज तो हमें भी सब बीमारिया हुँ, हुँ, हुँ. मेरे पास सात एकड़ जमीन है सर साढ़े तीन एकड़ यहाँ मैं आया हूँ वहाँ है हुँ, हुँ. और साढ़े तीन एकड़ दूसरा एक कुआ है वहाँ भी लाइफ है वहाँ भी है और मूँगफली की खेती की बात की और वो बागत खेती की बात की तो सर यहाँ क्या है कि हमने एक बार मूँगफली की खेती की थी वहाँ थोड़ा जमीन तो आई भी भी बहुत अच्छी हुई लेकिन क्या हुआ कि आसपास वाले सब खा गए और निकाले थोड़ा जगह भी हुआ इसलिए सभी करते हैं आसपास में सभी बोते है न तो कोई ऐसा नहीं होता सर वो खाने की चीज होती है तो लोग लो के जमीन में मूंगफली होती है ले जाते है इसीलिए तो कोई, कोई ऐसी खेती करते है बहुत अच्छी बाग खेती और मूंगफली की खेती इसमें भाव भी अच्छा रहता है सब कुछ अच्छा मिलता है लेकिन विचार ऐसा है तो सभी करेंगे सही बात सही बात ओके okay, जी ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुना है रेड मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम ये थे कंचन बाय फिर से फ़ोन करके आप सभी को याद किया और नीलेष जी तुषार जी से बातें हो रही हैं एग्रो टूरिज़म की बातें हो रही तो यहाँ पर जैसे कि अभी कंचन भाई कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि जो लोग सभी खेती नहीं करते हैं कुछ अलग करते हैं तो लोग फिर उधर जाके उन चीज़ों को जो है अपने हिसाब से लेना शुरू कर देते हैं तो वो भी गलत है लेकिन अब इसके लिए आप अगर प्लान करते हैं प्रोजेक्ट लेके काम करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा आपको आ, सारा जो है रेलिंग वगैरह करके ही करने से अच्छा होता है क्योंकि ये चीज़ें कैसी हैं कि आप अगर गाँव के लोग हैं किसान हैं तो उनको कुछ बोल नहीं सकते ऐसा भी सिचुएशन आता है लेकिन फिर भी आ, अगर सारे किसान मिलके अगर एग्रो टूरिज़म के ऊपर काम करना शुरू कर दे तो फिर सबको जो है सबका ही भला होगा तो इसमें सब चीज़ें जो है एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग में सब चीज़ें सबको बताई जाएगी तो इन्फॉर्मेशन के वजह से क्या होगा कि सभी लोग जो है एक लक्ष्य लेकर काम करना शुरू करेंगे तो फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फिर वो उस बीच में नहीं आएगी क्योंकि सबको इनकम मिलने वाला है सबको सब चीज़ें मिलने वाली है तो फिर वो इस तरह की बातें उसमें आएगी नहीं हाँ ये शर्त यही है कि सब लोग उस चीज़ को समझ पाए सब लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए एग्रो टूरिज़म क्या है इससे हमारा भविष्य कैसे बनेगा ये समझ ले और फिर उसके लिए तैयार हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और सिर्फ किसी एक का समझने से चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस हो ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आप अपना फिर उस हिसाब से उसको करेंगे तो वो चीज़ें बनती जाती हैं जी मैं फिर से नीले जी आपको जोड़ना चाहूँगा कैसे आप एकदम बढ़िया जी जी कंचन भाई को क्या बताना चाहेंगे आप आ, कंचन भाई को आ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा लोग आपके यहाँ पे आते हैं मूंगफली लेके जाते हैं तो आप आ, इसके अलावा ऐसे भी कुछ चीज़ें जिसको मेडिसिनल प्लांटेशन बोलते हैं ना जिसको कोई पशु खाता है ना कोई चुरा के लेके जाता है <laughs> तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को इनकी बहुत डिमांड है जैसा आंवला ही बेड़ा है ये आजकल रेयरली मिलते नहीं है नाग केशर है जो मका है जो बालों को लगाते तो है ऐसी चीजों को जिसको जिसका ज्ञान नहीं तो उसको कोई चुराता नहीं है सही बात है। क्योंकि <laughs> है क्योंकि तो कोई भी खा लेगा जैसा एलोवेरा है आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं आपके आसपास पास के नेचुरोपैथी को ये सब चीजें लगती है आ, तो आप ऐसी चीजों का भी फार्मिंग कर सकते है सही बात है या आपकी खुद की खेती नहीं है तो आप समझो रेंट पे लेके भी कर सकते है लॉन्ग टर्म फार्मिंग के लिए जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे कि फार्मिंग फार्म अपने खेत को कम्पाउंड होना चाहिए तो हमारे हम भी कंपाउंड को सजेस्ट करते जैसे ग्रीन कंपाउंड जिसको बोलते हैं हरा कम्पाउंड जिसमें आप सागर गोटा शिकाकई मेहंदी है तो ये भी आपका कंपाउंड का भी काम करेगा फार्म को प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको एक इनकम भी, भी, भी देगा हाँ तो ऐसी चीज़ें हम हम लोग अपने खेतों में कर सकते हैं जी जी अनिल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया तुषार जी आप कंचन भाई को क्या बताना चाहेंगे जैसे कि सॉरी जैसे कि कंचन भाई ने अभी बताया कि वो गोबर वगैरह यूज़ करते हैं उसका खाद बनाते हैं तो मैं कंचन भाई को पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो रासायनिक खाद नहीं डालते हैं और एक कंचन भाई के लिए एक मेरा एक थोड़ा एडिशन रहेगा कि आप उसको खाद को जल्दी कैसे बना सकते हैं और अच्छी तरह से कैसे बना सकते हैं उसमें वैल्यूडेशन कैसे कर सकते हैं एडिशनल न्यूट्रीशन और उसके अलग अलग जो एप्लीकेशंस है यानी अलग अलग हाँ विधियां होती है खाद बनाने की तो उसमें गोबर का कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं जरूर कंचन भाई को मेरा मोबाइल नंबर दे के बाद में उनको बताऊंगा जैसे कि मेरा नंबर नाइन सेवन डबल सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स फोर एट फोर एट फाइव तो नाइन डबल सिक्स फोर एट फाइव एट ये तो नंबर इजी uh -huh. है आप कंचन भाई लिख लीजिए आपको कैसे गोबर का खाद बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा बनाने का विधि जो है आप तुषार जी से सुन सकते हैं हाँ। ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है आशा आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस एपिसोड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है तो आई आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुने हैं रीड मॉड वन सुनते रहो मस्कर आते रहो मिलाओ नव ज्योति के दीप जलाओ चरणों में नित शीश झुकाओ वित्र जल ही गंगा है इसके सिवा और कोई गंगा नहीं तथाए तुम स्वयं ईश्वर के स्वरूप हो अर्थात तुम स्वयं ईश्वर हो तत तत्म असी आवाज कभी नहीं मरती उस खाली खिड़की की तरफ देखो अब आंखें बंद करो और मन की आंखों से देखो उस खिड़की के अंदर ब्रह्म अज अकल देह धरी नर जान वहाँ महाकवि तुलसीदास उस महाकाव्य की रचना कर रहे हैं जो हर युग में पूछे रहेगा जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी, देखी। जय ये तो बीज है बाबा ये नन्ना सा बीज ईश्वर और संसार के बीच की कड़ी है इसमें एक संभावित जीवन है इसे थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा प्रेम मिल जाए तो ये नन्ना सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है जो फल फूल और छाया देगा एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की तरह लेकिन अगर इसे तोड़ के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर जिया नई के रेन कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं कंचन भाई सुरेश जी जोटाना वाले सुन रहे हैं और फ़ोन करके उन्होंने बताया कि रेडियो मधुबन सुन रहे हैं और बात ही अच्छी बातें हो रही हैं एग्रो टूरिज़म की बातें हम लोग नीलेष एन तुषार जी से कर रहे हैं और आशा करता हूँ हमारे इस बाकी के जो किसान भाई हैं अगर रेडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर फ़ोन करके बता सकते हैं मैसेज भी कर सकते हैं आप चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर और आइए आगे बढ़ते हैं एक मैसेज आया है अंजिता जी लिखते हैं जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लीजिए क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी लगेगी सुप्रभात अंजिता जी अंजिता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैसेज करके बताने के लिए और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने बताया कि जीवन में सच में छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अगर करते जाएँगे और उसमें आनंद पाएंगे तो बहुत ही बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग ऐसा करने से अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में आनंद नहीं ले रहे हैं तो हमें लगता है कि बड़ी चीज़ों का ही आनंद उठाना है तो बड़ी चीज़ें खर कर के हम थक जाएंगे जब पीछे देखेंगे अरे आनंद तो पीछे ही छूट गया था <laughs> तो ऐसा हमारे जीवन में कभी ना हो इसीलिए हमें जो है छोटे से शुरुआत करना है और छोटे छोटे काम में बहुत खुशी मिलता है और इन चीज़ों को हमें हमेशा करते रहना चाहिए तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और सुषात जी हमारे साथ हैं जो अपनी भावनाओं को बता रहे थे और एग्रो टूरिज़म में आपका कैसे आना हुआ इस फील्ड में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जैविक खेती करता था शुरू में मैं ब्राय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ उसमें साल पहले मैंने जैविक खेती स्टार्ट की थी अच्छा अच्छा और जो जिनके साथ अब हम हमें बैठे हैं नीलेश सर नीलेश, नीलेश, नीलेश भाई जो एग्री एक्सपर्ट है तो इनसे मेरी मुलाकात हुई लगभग एक साल पहले अच्छा, और उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि आप अपना नॉलेज लोगों को भी बता सकते हैं तो फिर मैंने ऐसा मेरा कंसल्टेशन शुरू हुआ और कंसल्टेसन से मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग भी होती है और मैं किसान भाई की सेवा भी करता हूँ और जो कि मैं किसान भाई को फ़ोन पर या कभी कभी ग्रुप अगर रहा तो जा के मार्गदर्शन भी करता हूँ फ्री में तो उसमें मेरा एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है मेरा सेवा भी हो जाता है और काफी अच्छा लगता है जी, जी, जी। और हमारी जो जैविक खेती है इसका जो आधार है जीव जीव जीवनम बोलते हैं हम एक जीव दूसरे जीव को जीवन दान देता है या उसके लिए भोजन बनाता है तो यही हमारे जैविक खेती का आधार है और इसी आधार पे हम खेती करते हैं जैसे कि अभी अंजिता जी ने बताया जो काफी सुंदर मैसेज उन्होंने भेजा है कि जीवन जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लीजिए तो वैसे ही हमें जैविक खेती में भी करना है छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के हम जैविक खेती करते हैं और उसका आप आगे जाके देखेंगे तो उसका बहुत ही बड़ा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, नहीं। और काफी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि इस तरह से आपका एग्रो टूरिज़म में आना हुआ आप पहले जब भी खेती करते थे बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं लेकिन इस फील्ड में आपकी रुचि है तो इसमें आप आगे बढ़ रहे हैं तो आइए नीलेष जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में कैसे आना हुआ आ, मैं करीबन पंद्रह साल से अपना आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस कर रहा था हाँ हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता था इंटीरियर करता था हाँ लेकिन एक मन को जो सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं हम जो संतुष्ट था वो कुछ कम कमी थी तो ऐसे ही मैं मेरे पास कोई खेती नहीं तो मैं सोलह खेती को एक्सप्लोर करते ऐसा करते करते मुझे खेती में इंटरेस्ट आ गया रुझान आ गया अभी मैं खुद भी खेती करता हूं तुषार जी के मार्गदर्शन में जैविक खेती हु, हु, तो ये सब खेती करते करते मैं मुझे लगा कि ये चीज़ों फार्मर्स के पास पहुँचनी चाहिए क्योंकि दिन ब हम देखते हैं जैसे किसानों की जो समस्या तो मैं हमने सोच, काम करते करते सोचा कि क्यों ना अपन किसान के लिए एक दूसरा उत्पन्न का उत, उत्पन्न जिसको इनकम बोलते हैं उसका एक हुँ, जरिया हुँ, बनाया जाए हुँ, हुँ, हुँ, तो उसमें से मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट होने से मुझे ये करने में बहुत आसानी लगी अच्छा हा, हा, और हा, हा। मैं ये काम को अभी बहुत अच्छे मन से और अच्छे खुले दिल से करता हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन आता है कि किसान भाई जुड़ रहे महारा हमारे महाराष्ट्र में पाँच सौ फाइव सेंटर्स है अच्छा हाँ और आज की डेट में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक कंपलसरी जीआर निकाला है सभी स्कूली बच्चों को आ, आपको कृषि पर्यटन केंद्र का विजिट करना है तो उससे किसानों को आ, 165 दिन का व्यवसाय मिल जाता है और ये पर्यटन ऐसा व्यवसाय है जिससे जब एक टूरिस्ट आपके गांव में आता है तो सत्रह से इक्कीस लोगों को काम दे जाता है ये टूरिज्म का पोटेंशियल है और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लाल किले से भी यही चीज़ बोला कि अब टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा दो हुँ, हुँ, क्योंकि टूरिज्म से सबको काम मिलता है हुँ, हुँ, छोटे छोटे लोगों के अभी आप एक टूरिस्ट जब आपके गांव में आता है तो रिक्शा वाले को भी काम मिलता है चाय वाले को भी मिलता है किसान को भी मिलता है हुँ, हुँ, तो ये जब मैंने देखा कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ उससे काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इसको मैं एक मोटिव लेके अभी काम कर रहा हूँ सब किसानों के साथ काम करता हूँ और अच्छा लगता है तो इसमें से मुझे बहुत सीखने को मिलता है और मेरे पास जो नॉलेज है मैं किसानों को ट्रांसफर करता हूँ और इसमें एक ऐसा खासियत होता है कि हर जगह पे या हर हर जिले हर तालुक के में कृषि पर्यटन केंद्र का डिज़ाइन अलग होता है अच्छा अच्छा हाँ हाँ हा। और ये जो चलाने वाला ये है जो ओनर जिसको बोलते हैं तो उसका इंटरेस्ट इसमें बहुत मायने रखता है अभी किसी का इंटरेस्ट है फूड मतलब जिसको खाना देना अच्छा लगता है तो वो अपने सच्चे दिल से अच्छा अच्छा खाना लोगों को खिलाएगा तो उसके पास टूरिस्ट बहुत बढ़िया आएंगे कोई एक आधा बंदा आ, किसान है जो बोलता है कि मैं जैसा तुषार जी ने बताया कि मेरे पास जैविक खेती है आज के रेट में जैविक खाना मिलना बहुत मुश्किल है अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं तो इस पे प्रमोशन हो जाता है तो लोग आपके पास जिनको अच्छी सेहत चाहिए वो लोग आ जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप इसमें करते हैं लोगों का मतलब ये लोगों के लिए आपको अच्छा सोचना है तो अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट उसके आ जाते हैं सही बात <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया और इस फील्ड में जैसे आप आए और ऐसे आर्किटेक्ट आप काम करते रहे लेकिन फिर खेती में जब आपने एग्रो टूरिज़म का कॉन्सेप्ट देखा तो वो बहुत ही आसानी से आप कर पाए और आज जैसे आपने कहा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं और महाराष्ट्र की सरकार भी एग्रो टूरिज़म को बढ़ावा दे रही है वैसे सारे ही लोग एग्रो टूरिज़म को बढ़ावा देता है लेकिन करने वाले चाहिए जिस तरह से आप सेंटर्स हैं उसके सेंटर्स बना के फिर आगे जो है किसानों को ट्रेनिंग देके उनको वो चीज़ें दे सकते हैं और वो चीज़ें कर सकते हैं आसानी है जब आप मेहनत कर ही रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना इनकम को डबल कर सकते हैं एक नाम कर सकते हैं और आस के लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं आपको देख दूसरे लोग भी करना शुरू करेंगे भाई आगे बढ़ते हैं अंजिता जी सवेरे सवेरे जो है रेडियो मधुबन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और बहुत ही प्यारे मैसेज उन्होंने भेजे हैं ज़िंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप से अपने आप में हमेशा विश्वास होना चाहिए जीवन में खुशियाँ खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों बस खुशियों को मनाने का अंदाज़ होना चाहिए सुप्रभात क्या बात है इसके साथ आपको और सभी रेडियो मधुबन परिवार को प्यारी सी गुड मॉर्निंग और हमारे नए मेहमान जो गेस्ट रेडियो मधुबन में आए हैं उनका भी वेलकम है और साथ ही साथ हंसना हंसाना कोशिश है मेरी हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी भले ही कोई मुझे याद करे या ना करे हर अपनों को याद करना आदत है मेरी सुप्रभात चलिए अंतजा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैसेज प्यारे प्यारे भेजे हैं और सुनकर हमें भी खुशी हो रहा है और हमारे मेहमानों को भी खुशी हो रहा है और साथ ही साथ हमारे रेडियो मधुबन को सुनने वाले सारे लिसनर्स को भी बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है तो आई ऐसे सुबह सुबह अच्छे विचारों के साथ जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल आइए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं सुनते रहो रहा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोजबा नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है एग्रोटूरिज़्म के बारे में नीलेष जी एन तुषार जी बता रहे हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में मैसेज के रूप में नीलेष जी आप क्या बताना चाहेंगे आ, मैं सभी श्रोताओं को एक मेरा मैसेज है कि आप जो भी करो आप उसको अच्छे अच्छे तरीके से करो तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही है नहीं, नहीं, और आप आप जो कृषि अभी जो कर रहे हैं ये बहुत उमदा काम है इसको आप किसी से कम मत समझो और ये ये आपका ये कृषि का काम ही ऐसा है कि जो, जो धरती पे लॉन्ग लास्टिंग है मतलब ये चिरकाल है और ये अन्न वस्त्र निवारा जिसको तीन चीज़ें बोलते हैं तो आप बहुत मतलब आपके हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप हम अन्न देते और हम हमारा उसमें काम बनता है कि हम किसानों के लिए और कुछ काम करें और आप सबके आशीर्वाद हमें वैसे ही मिलते रहे और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले धन्यवाद ओके तुषार जी आप बताइए मैं यही बताना चाहूँगा कि जैविक खेती करना ये बहुत ही आसान है और इतना आसान है कि रासायनिक जो खेती की बोलते हैं हम उसको केमिकल फार्मिंग हुँ, हुँ. उससे भी ज़्यादा आसान है हुँ. और किसानों को यही बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने बताया था कि कंपोस्ट जो गोबर की खाद है हमको हम उसको जल्दी कंपोस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन दे रही है उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है वेस्ट डिकम्पोज़र तो उसका उपयोग करके हम हमारी गोबर की खाद को अच्छे से कम्पोस्ट कर सकते हैं और मैं यही बताना चाहूँगा कि किसानों को ये बहुत ही आसान खेती है सही मार्गदर्शन में आप करें तो बहुत ही आसान है और हमारा और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी हमें अच्छी मदद कर रही है तो सभी को मेरी शुभकामनाएं और जैविक खेती में आगे बढ़िए। चलिए नीलेश जी एंड तुषार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और आपने जानकारी दी खास एग्रो टूरिज़म के बारे में और हमारे किसान भाई जो सुन रहे थे उन्होंने भी रिस्पांस किया और उनको भी अच्छा लगा होगा तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए हलो जी हलो तो मैं चाहूँगा कि आप समय समय पर जब भी यहाँ पर आए तो हमारे सभी श्रोताओं को जरूर मिले और अपनी जानकारी भी देते रहे और आपने नंबर दिया है तो आपको कॉल भी करेंगे तो उनको जरूर याद कीजिए उनको जरूर बताइए तो शुक्रिया हेलो जी जी सर और तो सर भाई ने जो बात बताई बहुत अच्छी जैविक खेती की बात बताई सर तो हुँ, हुँ. यहाँ एक क्या हुआ है कि मक्का की खेती हम हर साल करते थे तो एक ऐसा जानवर यहाँ आते हैं बीस पच्चीस के झुंड में अच्छा। जो गूद जैसे होते हैं तो सब खेती नष्ट कर देते हैं सर मक्का खा जाते हैं और बाघ भी देते हैं तो सब पूरा खेती नष्ट हो जाता है तो दूसरी खेती सोच रहे हैं सब भाई दूसरा क्या बोए क्या करे तो ये जैविक खेती जो सर ने बताया वो हमें भी ये लगा है सर की भाई ऐसा कुछ करे नहीं, नहीं। तो हमें ये थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है लेकिन इसमें तो क्या है सर ये ऐसा कोई विस्तार है सबका नष्ट कर देते हैं तो वो सब ये सोचने लगे है की अब मेरा मक्का नहीं काफी फसल नहीं होती सर ने बताया कि जीवो से जीवो तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई लेकिन वो तो ये आदिवासी लोग हैं वो पीछे भी भागते हैं लेकिन नहीं मरते भी नहीं, ए, नहीं ए, ए, तो ये मार नहीं सकते ऐसा कोई जानवर आता है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो उसके लिए तो तो तो तो तो तो काम नहीं किया कुछ सरकार से बात करके या कृषि विज्ञान केंद्र होंगे उनसे बात नहीं की क्या हाँ वो नहीं किया असर पहले क्या होता था हमारे गांव में बंदर जो थे बहुत बंदर आते थे तो सरकार को बताया था तो वो पिंजरा लेके आए थे और वो सब पकड़ के ले गए थे तो इसपे तो हम छुटकारा मिला है लेकिन ये है ना तो इसके लिए भी आप बताइए केवीके में जाके और पुलिस में जाके इस तरह की बातें तो क्या होगा थोड़ा सा वो विचार मंथन करके इसके ऊपर काम करेंगे तो सबका भला हो जाएगा है ना हाँ तो हम सब जाएंगे सर और बताएंगे कि हमारा थोड़ा नुकसान हाँ किसानों का तो नुकसान तो हो रहा है इसकी वजह से सरकार भी जागरूक है तो वो जरूर आपको बताएगी है न धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुनाए रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ एम चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने तुषार जी से नीलेष जी से बातें की और बहुत अच्छा एग्रोटूरिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट उन को समझाया और आगे भी आपको जानकारी चाहिए तो जरूर उनसे फोन करके सलाह कर सकते हैं आप बातें कर सकते हैं उनसे ओके जी नमस्कार आप सुनना है